गुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक पांच कर्म का सिद्धांत बकवास सन्यासी सृजनात्मक होना चाहिए कवि हो चित्रकार हो मूर्तिकार हो नर्तक हो या जो भी करे उसे इस ढंग से करे ऐसी तल्लीनता से करे कि उसका छोटा छोटा कृत्य भी ध्यान हो जाए इस महत प्रयोग को करने के लिए ही यहां सारा आयोजन चल रहा है तुम यहां सन्यासियों को जूते बनाते देखोगे स्नान ग्रहों पाखानों को साफ करते देखोगे बढ़ई का काम करते देखोगे लेकिन एक अद्भुत प्रफुल्लता से क्योंकि यह क्रत्य नहीं यह प्रभु का अर्चन है यह उसका पूजन है जब क्रत्य पूजन बन जाएं, तभी जानना कि तुम सन्यासी हुए हो हु। उन्होंने ठीक कहा सब हो रहा है जीवन में कुछ चीजें हैं जो करने से होती वही चीजें व्यर्थ चीजें तुम एक झाड़ के नीचे बैठ जाओ तो धन अपने आप तुम्हारी तरफ नहीं आएगा तुम्हें तलाशता हुआ नहीं आएगा तुम एक झाड़ के नीचे बैठे रहो कहानियों की बात छोड़ दो कि जब वो देता तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। किसी को छप्पड़ फाड़ कर नहीं देता छप्पड़ भला फाड़ दे और कुछ नहीं आता फिर छप्पड़ अपना बनाओ छप्पड़ कहीं के, के फाड़ देता है लेकिन छप्पड़ फाड़ के किसी को देता नहीं तुम इस भ्रांति में मत रहना कि पुराने बच्चों की कहानियां पढ़ते रहो भ्रांतियां खाते रहो कि एक आदमी एक नगर में प्रवेश करता है सुबह सुबह उसको पकड़ के ले जाया जाता और सम्राट बना दिया जाता तुम दिल्ली में जितनी बार जाओ चाहो जाओ आओ नेतागण दिल्ली आते जाते रहते हैं दिन रात चक्कर ही मारते रहते हैं दिल्ली का इसी आशा में से आज की किसी दिन कोई कहानी सच हो जाए कि गए दिल्ली और एकदम लोगों ने पकड़ा होगा कि नहीं आप राष्ट्रपति हो जाएं कि प्रधानमंत्री हो जाएं धन और पद ऐसे नहीं आते धन और पद तो छीनने होते झपटने होते लड़ना होगा झगड़ना होगा प्रतिस्पर्धा करनी होगी ईर्षा में जलना होगा और औरों को जलाना होगा लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपने आप आती जैसे आनंद जैसे प्रेम जैसे ध्यान जैसे प्रार्थना जैसे परमात्मा जैसे स्वर्ग ये अपने आप आते हैं। इनके आने का ढंग और है ये कृत्य से नहीं आते ये कर्ता भाव से नहीं आते जब तुम अकर्ता भाव में होते हो जब तुम इतने शांत होते हो कि न कोई कृत्य होता ना कुछ करने की आकांक्षा होती जब तुम परिपूर्ण शून्य होते हो जब तुम्हारे भीतर सब स्थिर होता है कोई हलन चलन नहीं कोई वासना नहीं कोई भविष्य नहीं कुछ पाने की आकांक्षा नहीं कुछ होने की आकांक्षा नहीं तब तुम्हारे भीतर कुछ उतरना शुरू होता है जो अलौकिक उस अलौकिक को तुम जो नाम देना चाहो महावीर ने उसे कहा कैबल्य बुद्ध ने उसे कहा निर्वाण तुम परमात्मा कहना चाहो परमात्मा प्यारा शब्द है परमात्मा कहो मगर ध्यान रखना व्यक्ति मत बना लेना परमात्मा को परमात्मा व्यक्ति नहीं व्यक्ति में तो सीमित हो जाएगा परमात्मा समष्टि है उसे असीम रखो परमात्मा सागर है जिसकी कोई और छोर नहीं और परमात्मा को पाने का एक ही ढंग है कि तुम पाने के जितने ढंग सीख रखे हैं वो छोड़ दो तुम एक ऐसी अवस्था में आ जाओ जहां पाने की कोई आकांक्षा नहीं अभिप्सा नहीं होना काफी हो जहां बस तब तुम समझ पाओगे कि सब हो रहा है जब तुम अपने भीतर परमात्मा को उतरते देखोगे आनंद को और तुमने कुछ किया नहीं तुम चुपचाप बैठे थे तो तुम कैसे कह सकोगे मेरा कृत्य है तुम यही कह सकोगे प्रसाद है इसलिए जानने वालों ने परमात्मा को प्रसाद कहा है प्रसाद का अर्थ होता है जो मिला है जो उतरा अनंत से जो आकाश से आया है और तुम में समा गया है उस दिन तुम यह भी जान पाओगे कि सब अपने से हो रहा है वृक्षों को कोई खींच खींच के बड़ा थोड़ी कर रहा है बादलों में कोई पानी भर भर के थोड़ी भेज रहा है सब अपने से हो रहा है और सब अपने से हो रहा है ये जीवन के रहस्य को बढ़ाता है कम नहीं करता तुम जब कहते हो ईश्वर कर रहा है तो तुम जीवन के रहस्य को मार डालते हो असल में मनुष्य का मन हमेशा रहस्य की हत्या करने में संलग्न रहता है वो उत्तर चाहता है वो कहता है कोई उत्तर मिल जाए ताकि रहस्य खत्म हो किसने बनाया संसार कोई उत्तर नहीं क्योंकि संसार कभी बना नहीं सदा से है और सदा रहेगा शाश्वत है आदि अंतहीन है मगर इससे जिज्ञासा हल नहीं होती लेकिन कोई कह देता है कि ब्रह्मा जी ने बनाया थोड़ा हल्का हुआ मन कि चलो किसी ने बनाया अब ब्रह्मा जी की तलाश करें अब जिसने जगत बनाया है उसकी ही पूजा करें उसका ही पाठ करें उसकी ही खुशामत करें स्तुति करें जिसने जगत बनाया है वही संभालेगा फिर कौन संभाल रहा है अगर कोई कहे कोई नहीं संभाल रहा ये अपने से संभाला हुआ है अधर तो मन में बड़ी मुश्किल हो जाती एक होटल में एक आदमी आके रुका मैनेजर ने कहा कि क्षमा करें एक कमरा खाली है मगर हम दे ना सकेंगे आप किसी दूसरे होटल में चले जाएं उस आदमी ने कहा कारण कमरा खाली है आप दे क्यों ना सकेंगे उन्होंने कहा उसी कमरे के नीचे एक राजनेता रुके हुए और अभी पद पर है इसलिए जरा से जरा सी बात में खींच जाते अगर ऊपर तुम जरा जोर से चले और जरा धमक भी उनको सुनाई पड़ गई तो वो पूरी हो, होटल को हिला देते तो हमने ऊपर का कमरा खाली रखा है अब कोई आदमी ऊपर रहेगा तो कभी बर्तन भी गिर सकता है हाथ से कभी चलने में जोर से भी चल सकता है उस आदमी ने कहा आप निश्चिंत रहें मैं दिन भर तो बाजार में उलझा रहूंगा रात बारह बजे लौटूंगा और 4 बजे सुबह की गाड़ी मुझे पकड़नी तो चार ही घंटे मुश्किल से मैं सो सकूंगा सोने में क्या आप सोचते हैं मेरे सपनों की आवाज उनको सुनाई पड़ेगी चुपचाप आके सो जाऊंगा सुबह 4 बजे उठ के गाड़ी पकड़ लेनी कोई अड़चन ना आएगी बात मैनेजर को भी जमी कमरा उसे दे दिया गया 12 बजे थका मांदा दिन भर मेहनत करके वह लौटा बिस्तर पर बैठकर उसने एक जूता खोला और जोर से पटक दिया जैसी जोर से पटका फर्श पर उसे याद आई कि कहीं नेताजी नाराज ना हो जाए तो उसने दूसरा जूता आहिस्ता से रख के और कंबल ओढ़ के सो गया कोई दो घंटे बाद नेताजी ने आकर उसका दरवाजा खटखटाया दो बजे रात उठा है, हैरान हुआ कि कौन जगा रहा है दरवाजा खोला नेताजी खड़े थे एकदम भनभना रहे थे उसने कहा कि क्षमा करें क्या गड़बड़ हो गई मैं तो दो घंटे से सोया हुआ हूं कुछ भूल चूक हुई उन्होंने कहां हुई दूसरे जूते का क्या हुआ वो मेरे सिर पर लटक रहा है पहला तुमने पटका वो मैंने कहा कि ठीक है सज्जन आ गए मगर दूसरे का क्या हुआ फिर मैंने कई तरह से अपने को समझाने की कि अपने को क्या मतलब समझो कि एक जूता पहनी सो गया होगा तो भी एक जूता पहने सो रहा है कोई आदमी ये भी मन को बेचैन करता है कि समझो एक जूता हो गई नहीं ये कैसे हो सकता है कि समझो उसने धीरे से रख दिया होगा मगर क्यों वो धीरे से रखेगा जब पहला उसने जोर से पटका हजार तरह से समझाने की कोशिश की लेकिन जिज्ञासा है कि बढ़ती चली जाती जब तक उत्तर न मिल जाए मैं सो नहीं सकता आखिर मजबूरी मुझे आना पड़ा इतना तुम बता दो कि दूसरे का क्या हुआ ताकि मैं शांति से सो सकूं ऐसी मन की अवस्था है तुमसे कोई कह देता ब्रह्मा जी ने बनाया न उन्हें ब्रह्मा जी का पता ना तुम्हें खुद ब्रह्मा जी को भी अपना पता है यह भी संदिग्ध क्योंकि बौद्ध कथाएं कि जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो जो पहला व्यक्ति उनके दर्शन को आया वो ब्रह्मा और उसने आकर उनके चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए ब्रह्मा को भी पता नहीं ये तो बौद्धों ने मजाक किया कि यह ब्रह्मा को भी भी पता नहीं कि ये कौन है जिसको अपना ही पता नहीं वो सारे दुनिया को बना रहा है ये तो सिर्फ मजाक है, व्यंग है पुराने का मजाक है फिर कौन संभाल रहा है तो उत्तर चाहिए नहीं तो अधर में लटके हुए तो बड़ी घबराहट हो जाएगी तो विष्णु संभाल रहे फिर कौन इसका अंत करेगा तो स्यो इसका अंत करेंगे मैं निश्चिंत हो गए तुम्हें तीनों उत्तर मिल गए परमात्मा के तीन चेहरे बना लिए त्रिमूर्ति बना ली तुम देखते हो ब्रह्मा के बहुत मंदिर नहीं सिर्फ एक मंदिर है भारत में क्यों क्योंकि कौन फिक्र करे उनका तो काम खत्म हो गया लेना देना क्या उनसे विष्णु के बहुत मंदिर हैं, क्योंकि सब राम कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, सब मंदिर विष्णु के राम को पूजो कि कृष्ण को पूजो तुम पूछ तो विष्णु को ही रहो ये विष्णु के ही रूप है जो संभाल रहा है उसको लोग पूछते मुरारजी को कोई पूछता है हालांकि चरण सिंह केवल संभाल रहे हैं केयरटेकर, कोई ज्यादा कुछ बड़े बल में नहीं है मगर पूछते लोग चरण सिंह को पूछना पड़ेगा विष्णु केयरटेकर, तो विष्णु के मंदिर ही मंदिर और फिर शिवजी के तो बहुत गांव गांव झाड़ झाड़ के नीचे जहां देखो वहीं से उनकी पिंडी रख दी क्योंकि इनसे निपटनी पड़ेगा आज नहीं कल ये अंत इनके हाथ में अंत है अब जो गुजरी सो गुजरी कम से कम अंत तो समझ जाए स्त्री लोग शिव की पूजा कर रहे हैं बड़ी स्तुतियां हो रहे जगह जगह मंदिर बना लिए जगह जगह पिंडियां स्थापित कर दी जितने शिव के मंदिर हैं और पिंडियां उतनी किसी की भी नहीं ये तुम्हारे चित्त की सूचनाएं हैं ब्रह्मा का एक मंदिर किसको लेना देना बात ही खत्म हो गई एक बना दो और झंझर छुटकारा करो विष्णु के बहुत शिव के और भी बहुत क्योंकि जो जीवन को संभाल रहा है उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा और फिर जो मृत्यु का मालिक विध्वंस का उसको तो राजी रखो नहीं तो कौन सी झंझट में डाले कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे क्या पता कम से कम तुम्हारे सिर पर तांडव नर्तना करे इतनी बहुत ये तुम्हारे मनोविज्ञान के प्रतीक है ना कहीं कोई ब्रह्मा है ना कोई विष्णु है ना कोई महेश है अस्तित्व अपने से चल रहा है मगर इस बात को समझने के लिए कि अस्तित्व अपने से चल रहा है बड़ी ध्यान की अवस्था चाहिए क्योंकि ध्यान में तुम देखोगे कि सब अपने से हो रहा है ध्यान में तुम्हें यह प्रती इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि सब अपने से हो रहा है कि फिर यह कोई तार्किक सिद्धांत नहीं रहेगा तुम्हारा अनुभव होगा ऐसे ही अनुभव से उन्होंने कहा कि सब अपने से हो रहा है और तुम पूछते हो शैलिंद्र के उन्होंने कहा कि कर्म का सिद्धांत इत्यादि सब बकवास है एक अर्थ में बकवास ही है क्योंकि कर्म का सिद्धांत मनुष्य की चालबाजी है आज आग में हाथ डालोगे आज जलोगे कि अगले जन्म में जलोगे अभी पानी में डूबोगे तो अभी मरोगे कि अगले जन्म में मरोगे गाली अभी दोगे और फल अगले जन्म में पाओगे इतना फासला कार्य और कारण में इतना फासला अकारण मालूम होता है आदमी की चालबाजी यह बचने का उपाय है क्योंकि बीच में अगर समय हो तो इंतजाम की सुविधा रहेगी अभी गाली दे लेंगे फिर कल क्षमा मांग लेंगे या मंदिर में जाकर पूजा कर लेंगे या गंगा स्नान कराएंगे या कुछ पुण्य कर देंगे दान कर देंगे मंदिर बनवा देंगे भगवान पर नया स्वर्ण मुकुट चढ़वा देंगे बीच में समय है तो सुविधा है कुछ कर लेंगे भगवान की खुशामत कर लेंगे और सदियों से तुम्हें समझाया गया कि भगवान खुशामदियों को पसंद करता है स्तुतिकारों को पसंद करता है तो तुम्हारी पूजा और तुम्हारी प्रार्थना क्या है जरा गौर से देखोगे तुम खुद ही चौंकोगे बड़े शर्मिंदा होोगे क्या कर रहे हो तुम प्रार्थना में तुम खुसामत कर रहे हो ये खुशामत वैसी है जिससे राजा महाराजाओं की चलती थी तुम दरबारी बन रहे हो मैंने सुना है कि बल्ख और बुखारा के नवाब ने अपने एक वजीर को दिल्ली दरबार संदेश लेके भेजा मैत्री का संदेश जिस दरबारी को भेजा था दिल्ली के दरबार में जब वो आया तो सम्राट ने पूछा कि बल्ख और बुखारा का नवाब और मैं दोनों के तुम दोनों के बीच तुम क्या तुलना करते हो दिल्ली का मामला अब बल्ख और बुखारा तो दूर रह गया वो नवाब भी दूर रह गया ये वजीर यहां अकेला अभी तुलना भी क्या करें इसने कहा बात आप क्या पूछते बल्ख और बुखारा का नवाब दूज का चांद आप पूर्णिमा के चांद आपकी उसकी क्या तुलना सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ उसने बहुत हीरे जवारातों से उसको भेंट भेजी और मैत्री स्वीकार की लेकिन उसके पहले खबर पहुंच गई उसके भी दुश्मन थे दरबारियों में दरबारियों में दुश्मन ना हो तो और कौन हो दरबारी एक दूसरे के दुश्मन होते ही खबर पहले पहुंच गई बल्क वो बुखारा नवाब को बताया गया कि अपमान हो गया जिस आदमी को भेजा वो गद्दार निकला धोखेबाज निकला उसने दिल्ली के सम्राट को पूर्णिमा का चांद कहा और आपको दूज का चांद बताया जो कि कभी दिखाई भी पड़ता कभी दिखाई भी नहीं पड़ता दूज का चांद भी कोई चांद जरासी रेखा थोड़ी देर को दिखती और गई उसने बहुत अपमान कर दिया है यह तो बहुत भेंट इत्यादि लेके आ रहा था खुश था लेकिन जैसे ही दरवाजे पर प्रविष्ट हुआ वैसे ही पकड़ लिया गया हथकड़ियां पहना दी गई दरबार में हथकड़ियों में लाया गया सम्राट में कहा तुमने मेरा अपमान किया है लेकिन दरबारी तो दरबारी होते होशियार कुशल स्तुति में उसने कहा आप समझे नहीं आप मतलब नहीं समझे अब बल को बुखारा आ गया अब कहां दिल्ली अब ये दूसरी झंझट सामने उसने कहा तुम मतलब साफ करो तुमने दिल्ली के सम्राट को पूर्णिमा का चांद और मुझे दूध का चांद बताया उसने कहा कि निश्चित क्योंकि पूर्णिमा के चांद का अर्थ एक अंत का समय आ गया अब खात्मा अब आगे कुछ नहीं और दूध का चांद बढ़ता हुआ चांद है मालिक आप समझे नहीं बात को आपका भविष्य है उसका कोई भविष्य नहीं कड़ियां खोल दी गई और हीरे जवारात बरसा दिए गए सम्राटों के साथ दरबारी जो करते रहे वही तुम पूजा पाठ में कर रहे हो क्या हम पतित हैं तू पतित पावन हम महापापी हैं तू महाकरुणावान तुम दोनों बातें झूठ कह रहे हो ना तो तुम मानते हो कि तुम महापापी हो जरा दिल पे हाथ रख के कहो तुम कहोगे मैं और महापापी अरे मुझसे बड़े बड़े पड़े मैं किस गिनती में आता हूं वो तो कहने के लिए कह रहा हूं अपने को महापापी कह रहा हूं ताकि तुमको महाकरुणावान कह सको वो तो तुम्हारी प्रशंसा बढ़ाने के लिए अपने मुंह पर कालक पोतरा हूं ताकि तुम बिल्कुल गोरे मालूम पढ़ो तुलना में गोरे मालूम पढ़ो लेकिन दिल से तो पूछो ये स्तुतियां वहां काम नहीं करेंगी क्योंकि वहां कोई है नहीं सुनने वाला वहां से कोई उत्तर ना आएगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते इससे दुनिया में नास्तिकता पैदा होती हजारों साल में तुमने प्रार्थनाएं की है उत्तर नहीं आए इसलिए नास्तिकता बढ़ती गई है नास्तिकता बढ़ाने का बुनियादी कारण तुम्हारे पंडित पुरोहित उनके द्वारा दिए गए आश्वासन चूंकि वो सब आसमासन असफल हो जाते हां कभी कभी संयोग वसात कोई तीर लग जाता है अंधेरे में भी चलाओ तो लग जाए कभी कभी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती कभी कभी लग जाता है कल मैंने अखबार में खबर पढ़ी मैं हैरान हुआ अखबार में मैंने खबर पढ़ी एक व्यक्ति ने पत्र लिखा है संपादक के नाम कि वो जहांगीर अस्पताल में भर्ती होने गया था बड़े दिनों से बीमारियों से पीड़ित था मैं मेरे पिता बीमार थे उनको देखने गया था उनको देख के मैं बाहर निकलता था मुझे तो पता नहीं वो आदमी कहां खड़ा था उसने लिखा कि मैं वहीं खड़ा था और उसने हाथ जोड़ के नमस्कार किए और मैंने उसे आशीर्वाद दिया और तत्ण उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई भर्ती होने गया था जहांगीर अस्पताल में कैंसिल करवा दिया घर लौट आया सारी बीमारियां समाप्त हो गईं अभी अंधेरे में लग गया तीर है मुझे पता ही नहीं उनका अब वो मुझे फंसा रहा है अब ऐसे दूसरे उपद्रवी भी, भी यहां आने लगेंगे लक्ष्मी बहुत डरी थी उसने कहा कि अखबार में खबर छपी अब दफ्तर में दिक्कत होगी लोग आएंगे कि हमें आशीर्वाद चाहिए बीमारों की कतार लग सकती मुझे तो यहां तक भी शक है कि वो मुझे मिला जहां तक तो संभव स्वभाव क्योंकि वो ही वहां मेरे पिता की देखरेख में थे क्योंकि मैंने ना तो किसी को आशीर्वाद दिया मुझे याद ही नहीं पड़ता और मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है जहां तक तो उसने स्वभाव के चरण छुए होंगे स्वभाव ने आशीर्वाद दे दिया मन ने मान लिया मन मान ले तो क्रांतियां घट सकती क्योंकि सौ में से नब्बे प्रतिशत बीमारियां तो मानसिक होती अगर मन मान ले तो नब्बे प्रतिशत बीमारियां तो तत्ण त्रोहित हो सकती मानने की बात है तो तुम्हारी प्रार्थनाएं अगर कभी पूरी भी हो जाती हो, तो तुम यही समझना कि लग गया तीर अंधेरे में कोई परमात्मा तुम्हारी भी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा है लेकिन तुम्हारी प्रार्थना अगर प्रगाढ़ता से की जाए तो तुम्हारे मन को प्रभावित करती है। और तुम्हारा मन प्रभावित हो तो रूपांतरण होते लेकिन परमात्मा को बीच में लेने की कोई जरूरत नहीं है तब तुम प्रार्थना को ज्यादा परिपूर्णता से कर सकोगे कोई सुनने वाला नहीं है यह जान के तुम्हारी प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा ध्यान में होने लगेगी तुम्हारी प्रार्थना धीरे धीरे किसी की स्तुति ना रह जाएगी बल्कि एक भावदशा बनेगी और तुम तब 24 घंटे प्रार्थना पूर्ण रह सकते हो न घंटी बजानी पड़ेगी न धूप दीप जलानी पड़ेगी एक प्रार्थना का भाव अस्तित्व के प्रति एक कृतज्ञता का भाव इसने इतना दिया है मुझ अपात्र को अमृत बरसाया है मुझ पर मेरी कोई योग्यता ना थी मैंने कुछ अर्जित ना किया था उन्होंने ठीक कहा और उन्होंने ये बताया कि सब कर्म की बातचीत बकवास है कर्म फल लाता है लेकिन तत्ण तुम बुरा करते हो उसी क्षण तुम बुरा पाते हो तुम भला करते हो उसी क्षण तुम भला पाते हो तुम प्रीति करते हो तुम्हारे भीतर सुगंध फैल जाती तुम क्रोध करते हो तुम्हारे भीतर दुर्गंध फैल जाती तुम क्रोध करते हो तुम नरक में उतर गए तुमने प्रेम किया तुम स्वर्ग में उठ गए यह प्रतीक्षण हो रहा है इसको कल पे टालने की जरूरत नहीं कल पे टालना बकवास है और इसको अगले जन्म पे टालना पंडित पुरोहित का षडयंत्र है उस षडयंत्र में बड़ी खूबियां हैं तुम गरीब हो तो वो कहता है, तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों के कारण तुम गरीब हो तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि रूस में किसी ने पिछले जन्म में पाप नहीं किए क्योंकि रूस में कोई गरीब नहीं तुम अमीर हो तो वो कहता तुमने पिछले जन्म में पुण्य किए तो रूस में किसी ने पिछले जन्म में पुण्य भी नहीं किए क्योंकि कोई अमीर भी नहीं 20 करोड़ का मुल्क पिछले जन्म इन लोगों के हुए कि नहीं हुए कुछ तो किया होगा अच्छा किया होगा बुरा किया हो कुछ तो किया होगा लेकिन पंडित ने ईजाद कर रखी थी यह तरकीब यह गरीब के लिए अफीम थी कि गरीब संतुष्ट रहता था कि क्या करूं पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा हूं और आशा रखता था कि अब अच्छे कर्म करूंगा तो अगले जन्म में फल पाऊंगा अच्छे और अच्छे कर्म का क्या अर्थ था आज्ञा मानो पुरोहित की अच्छे कर्म का अर्थ था जो शास्त्र कहे वैसा करो अच्छे कर्म का अर्थ था कि शूद्र के घर में पैदा हुए हो तो शूद्र ही रहो ब्राह्मण होने की कोशिश मत करना जो तुम्हें मिला है उसमें ही जी लो ताकि अगले जन्म में तुम्हारे ऊपर बगावत का कोई दोष ना रहे तो अगले जन्म में तुम्हें अच्छे अच्छे फल मिलेंगे अगले जन्म का क्या पता है ना तुम्हें पिछले जन्म का पता है ना अगले जन्म का पता है और अमीर को कह रहा था कि तूने पिछले जन्म में खूब दान पूर्ण किया था तो अब भी दान पुण्य किए जा तो अगले जन्म में और अमीर होगा जितना देगा उससे करोड़ गुना पाएगा तो अमीर से पैसे ले रहा था दान करवा रहा था दान ही किसको करवाएगा सारे शास्त्रों में लिखा है कि दान ब्राह्मण को करना चाहिए ब्राह्मण को किया दान ही असली दान है जैन शास्त्रों में लिखा है जैन मुनि को दिया गया आहार ही सबसे बड़ा पुण्य जैन मुनि ही लिख रहे हैं ब्राह्मण ही लिख रहे हैं बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बौद्ध भिक्षु को दिया गया दान ही सबसे बड़ा दान है। बौद्ध ग्रंथ नहीं कहते कि जैन मुनि को दिया गया दान दान या ब्राह्मण को दिया गया दान दान ये तो सब अज्ञान है ये भी खूब मजा रहा तो धनी को समझा रहे हैं कि हमें और दो और गरीब को समझा रहे हैं कि तू अपनी गरीबी में तृप्त रहे भगावत मत करना इन्हीं पंडितों के कारण पांच हजार साल में भारत में कोई क्रांति नहीं हुई भारत दुनिया में सबसे क्रांति विहीन देश है मुर्दा से मुर्दा और क्रांतियां भी होती थी वहां कचरा क्रांतियां होती है जयप्रकाश नारायण की जो क्रांति हुई इस इतनी कचरा क्रांति दुनिया में कहीं होती नहीं उस कचरा क्रांति का एकमात्र परिणाम हुआ जयप्रकाश खुद सठे आ गए और सारे मुल्क को सठे आ गए जयप्रकाश डायलिसिस पे जी रहे हैं और पूरा मुल्क डायलिसिस पे जी रहा है क्रांति और क्रांति पर जो फूल खिला मुर देसाई ऐसी क्रांति तुमने देखी चौरासी साल के बूढ़े आदमी सिंहासन पे विराजमान हो गए ये तो खूब क्रांति हुई अब कोई और बड़ी क्रांति करे और कब्रें खोद के मुर्दों को बिठा दे तो वो महाक्रांति होगी क्रांति की तैयारियां चल रही अब तीसरी क्रांति की तैयारियां चल रही वो राजनारायण करेंगे और चौथी क्रांति की तैयारी चल रही वो आईएस जौहर करेंगे अब तुम देखना क्रांतियां बड़े बड़े मसखरे करने वाले हैं क्रांतियां जोकर क्रांति करेंगे किसी ने पूछा है कि कल आपने एक कविता में उल्लेख किया कि पता नहीं कौन आएगा चुनाव के बाद मेल या फीमेल आपका क्या कहना है बहुत मुश्किल सवाल क्योंकि ऐसा भी कोई आ सकता है जो ना मेल हो ना फीमेल हो राजनारायण से बंबई में किसी पत्रकार ने पूछा कि आई एस जौहर के संबंध में आप क्या कहते राजनारायण का हुई सी ये देवी जी कौन है उस पत्रकार ने अरे हद हो गई है। आपको यह भी पता नहीं कि देवी जी नहीं है देवता हैं। राजण ने ठीक जवाब दिया सारा गया इस देश में क्रांति न तो हुई है अभी तक ना अभी जल्दी कोई आशा है क्योंकि क्रांति के लिए जो आधार चाहिए वे नहीं और क्रांति की बाधा सबसे बड़ी बाधा अगर है तो कर्म का सिद्धांत है और कर्म के सिद्धांत में जयप्रकाश जै जैसा आदमी भी भरोसा करता है आज दो ढाई साल से निरंतर जसलोक अस्पताल के डॉक्टर प्राणपण से जयप्रकाश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस बार जयप्रकाश जब पटना लौटे और जब उनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर तो उन्होंने क्या कहा मालूम है उन्होंने कहा गैया गंगा मैया की कृपा से मैं बच गए जसलोक अस्पताल के डॉक्टर मेहनत करें और बचते हैं गंगा मैया की कृपा से गंगा मैया तो उनके मकान के पीछे से बहती फिर जसलोक के लोगों लोग को क्यों परेशान करते हो जब जस गंगा मैया का होना है तो जसलोक पर कृपा करो तुम्हारे आने से जसलोक की हालत खराब हो जाती क्योंकि तब फिर जसलोक जसलोक नहीं रह जाता दिल्ली से गिर जाता है दिल्ली में दो सभाएं हैं राज्यसभा और लोकसभा फिर एक तीसरी सभा शुरू हो जाती जसलोक सभा क्योंकि फिर सब नेता यहां सब खुशामदी यहां और जस है गंगा मैया का जय जै प्रकाश जैसा आदमी कहे कि गंगा मैया के कारण बचा हूं तो इस मुल्क में क्रांति होगी गंगा मैया क्रांति करेंगी गंगा मैया क्रांति होने देंगी गंगा मंगया तो सारी क्रांति विरोधी शक्तियों का अड्डा है नहीं इस देश के पास क्रांति के मूल आधार नहीं है और सबसे बड़ी बुनियादी जो दिक्कत है वह कर्म का सिद्धांत तो हर आदमी अपने कर्म का फल भोग रहा है क्रांति का सवाल कहां है बिरला अमीर है पुण्यों के कारण और तुम गरीब हो अपने पापों के कारण बात खत्म हो गई हमने तो हल कर लिया है मसला अब क्रांति कहां अब तो क्रांति का मतलब यह होगा कि कर्म के सिद्धांत के विपरीत जाओ और कर्म के सिद्धांत के विपरीत जरा संभल के जाना क्योंकि वो परमात्मा के विपरीत जाना है उसके फल भयंकर होंगे नरक में सड़ोगे सदियों तक नरक में जलते हुए कढ़ाओं में चढ़ाए जाओगे इस देश में पंडित ने और राजनीतिक ने समझौता कर रखा है क्रांति हो नहीं पाती मैं भी कहता हूं कि कर्म का सिद्धांत जिस तरह से अब तक निरूपित किया गया गलत है, उसे एक नया अर्थ दिया जाना चाहिए और वो अर्थ है तत्क्षण का आने वाले जीवन का नहीं अभी तुम जो करोगे अभी पाओगे प्रतिपल जियो क्या भविष्य क्या अगला जन्म क्या पिछला जन्म और इसलिए उन्होंने कहा खाओ पियो और आनंद से रहो प्रतिपल जियो मौस्य जियो जीवन को एक व्यर्थ व्यथा मत बनाओ और जीवन की छोटी छोटी चीजों में धन्यता अनुभव करो खाने में भी पीने में भी प्रत्येक जीवन की छोटी से छोटी चीज को पवित्रता दो पुण्यता पावनता जीवन का प्रत्येक कृत्य धार्मिक हो उठे खाना पीना भी पूजा बन जाए कबीर ने कहा खाऊं पीऊं सो सेवा कि मैं खुद खाता पीता हूं ये परमात्मा की सेवा है क्योंकि वही तो भीतर बैठा है उठूं फिरूं सो परिक्रमा मैं उठता हूं चलता हूं फिरता हूं ये उसकी परिक्रमा हो गई मैं कोई विश्वनाथ के मंदिर जाने वाला नहीं हूं कबीर ने कहा कि परिक्रमा करूं परमात्मा की जाके मेरा उठना बैठना चलना उसकी परिक्रमा है क्योंकि वो सब जगह मौजूद है उसके लिए तलाश में कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं और मैं जिस धर्म का सूत्रपात कर रहा हूं वह धर्म इस जीवन के सारे सुखों को स्वीकार करता है त्याग नहीं करता त्याग में मेरा भरोसा नहीं त्याग हार चुका त्याग काफी कोशिश कर चुका हमने काफी समय दिया त्याग को कम से कम दस हजार साल का इतिहास हमने त्याग के लिए पी दिया और परिणाम क्या है हाथ में क्या आया मैं त्यागवादी नहीं हूं लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि मैं भोगवादी हूं भोग को प्रार्थना बनाओ भोग को ध्यान बनाओ तुम्हारे जीवन का भोग भी परमात्मा को अर्पित करो और भोग को सीढ़ी बनाओ परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी त्याग को तुमने सीढ़ी बना के देख लिया सीढ़ी नहीं बनी मैं कहता हूं भोग को परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी बनाओ और भोग परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी बनेगा क्योंकि अस्तित्व पदार्थ और अध्यात्म दोनों की एकता है तो अस्तित्व एकता होनी चाहिए विपरीत की तुम भोगो लेकिन ऐसे भोगो कि अछूते रहो खाओ पियो फिर भी साक्षी रहो खाना पीना ही मत हो जाना उतने पे ही जो समाप्त हो गया वो अज्ञानी नास्तिक है वह चारवाकवादी है जो उसके विपरीत भाग गया वह भगोड़ा है पलायनवादी भोगो और फिर भी साक्षी रहो भोग के बीच जो साक्षी रह सकता है तूफान के बीच उसने शांत रहने की कला सीख ली है